www.atabliq.com the Reviver of iman Sisi kita Muhammadin, wala walaahal sisi kita Muhammadin, warahmatullahi wabarakatuh. महजुदा दोर में हर तरफ मुसल्मानों की एक भी शिकायद कि जुल्म और सितम पूरे मुल्क में बलके पूरी दुनिया में मुसल्मानों पर जाई नजर भी आ रहा है और अपराध के जरिए से पता भी चलता है और यह भी समझ में आता है कि ये दुनिया में مختلف طریقات سے جاری ایسی صورت حال میں مسلمان کیا کریں ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے مسلمان جو بھی طریقہ کار اختیار کرے گا وہ اسلامی طریقے کا ہو اور شریعت مقدسہ میں جو طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا اس بنا پر کہ ایسا की तरिवी पाउडी के बाद सारी इस्लाम के दो दौर बुल रहे हैं इस दौर को मक्की दौर कहलाता है और इस दौर मदनी दौर कहलाता है मख्की दौर हालाथ का दौर है और हालाथ का आरण यह है कि मुसल्मान उम्मियों पर बीने जाने वाले हैं और मुखालिपीन की तादार मेरे उमारे करगिरी बात है कि जब मुखालिफीन ज्यादा होंगे तो वो अपने अधिवाद से कारवाई करेंगे और जो माइनोरेटी में जो लोग होंगे वो दब जाएंगे मुखालिफीन का सबसे बड़ा हरवा ये था कि तुम दीन छोड़ दो हमारी तरह हो जाओ मुझे यकीन है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा था कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ये अभी जो जुल्मों से का सिलसिला है एक मिनट में खत्म हो जाएगा उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। चंद दिन आपको हमारे भूतों की पूजा करनी और चंद दिन हम आपके रब की इबादत करेंगे। तो ये सौदा हमको मंजूर है। اس پر رہا تھا میں قران شریف کے اندر سورۃ الذاریات ارشاد فرمایا کوئی یا ایوھا الکافرو نہ اعبد ما تعبدون ولا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 میں تو ریسٹہ لنگردار نہیں ہوں میں تو ریسٹہ دائی ہوں میں تو ریسٹہ کی دعوت دینے والا نبی بھی ہوں لہذا میں یہ جھنڈا اور یہ طریقہ اور اپنی دعوت کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا نہ آج نہ آئندہ اور ابھی سورة حال یہ ہے کہ مقابلے تھی مجھے اللہ کی طرف سے اجازت دیں تم اپنے طریقے پر اپنی عبادت کرتے ہو میں تعاوت دیتا رہوں میرا کام یہ ہے لیکن تمہارے والی عبادت میں سبھی بھی کر نہیں سکتا اور نہ اس کی کوئی تعلیم کر سکتا جو غلط ہے اس کو غرض کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے نہ کہ اس کی قائم کرنے کے لیے بھیجا 20 ایتیں جہاد سے उनको कोई तकलीफ नहीं है हम तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा सलूक करेंगे मुसलमानों का जवाब क्या होगा जो जवाब सरकार का है मुसलमानों ने ये जवाब दिया है ना उलेमा ने ये जवाब दिया हर वक्त काम तो उलेमा ही करते हैं जो शातिराना दुश्मानों की चाले हैं उनको ओलमा ही समझते हैं। लॉयर की समझ में आते हैं और बड़े जमीन जो लोग होते हैं उनको भी देश से समझ में आता है। पहले उलमा को अल्लाह समझते हैं। इस वक्त भी बहुत बड़ा बेड़ा उम्मत को राहे रास्ते रखने के लिए और जल्लबात में आने से रोकने के लि� मोहलमा ने कहा कि पुराने करीब से एक नुक्ता इधर से उधर करने का हमको हक हम नहीं है तो आयत निकालने का हम आय हमको आया कहां से अब रह गई ये बात कि अगर हमने आयत से नहीं निकाली तो आप हमारे ऊपर संवारे निकालेंगे बन्नों के निकालेंगे तो निकालते रहिए हम शरीर रोजे रहेंगे लेकिन कुरान को बदलने नहीं देंगे दीन हमारा बनाया मुकदमा नहीं है कि हम आपको परमिशन दे दें कि हमारे दीन में जिस तरह से चाहें आप चेंज कर सकते हैं दीन अल्लाह का दिया हुआ है लिहाजा तब्दील और चेंज करने का हक़ भी अल्लाह ही को है पूछते हैं मालना इस वक्त क्या करना चाहिए? अब एक ही बात करते हैं कि हमारे सामने सरकार का मस्की तौर है उसको अपने सामने रखना चाहिए। अब एक छोटा सा वातिया दलील के तौर पर आपके सामने पेश करते हैं, चुमाके दिन कोई लंबी और दूर और सभी सम्मेलन करना ये मुमकिन भी नहीं है और लंबी तकरीर सुनने की हिम्मत खुद भी में नहीं थी शॉर्ट एंड स्वीट जो मैसेज देना है वो दिया जा सकता है 5 मिनट में भी और उसको फैलाया जाए तो 2.5 घंटे भी होते हैं मेरे वाली शाम कोई बयान 45 मिनट से ज्यादा नहीं होता असल में Khaanah toh bahu kata hocah, Lekin admi ke ader kharazam ki taqa toh itna isu ko khaanahin. Khabab ibn Arab r.a. Khaanlahan ko janir ul-adar sahabim. Orh muhajir sahabim hai Orh bharadaast kia hai Orh bharadaast kia hai Orh bharadaast kia hai Orh bharadaast kia hai Taklip khaanah kia tha Ais hi taklip hai Humbayn पहले उनका निशान निकाल दिया जाता था फिर उनको अंगारों के ऊपर सुलाते हुए अंगारों के ऊपर लिटा दिया जाता था और अंगारे पहले कपड़े को जलाते थे फिर ऊन को जलाते थे फिर चर्बी पिघलना शुरू होती थी और चर्बी वो अंगारों पर तबात थी कि इसी वजह से अंगारे बुझ जाते थे तो जन्मों से कम प्रदाह होता था। कोलाना ऐसा अगर हमारे साथ हो जाए, क्या करेंगे हमलोग? अल्लाह कह रहे हैं करें कि ऐसा जमाना ना है, लेकिन जो आलात में वो संगीन है। हमारी सुनने वाला कोई नहीं और एक सुनने वाला तो उसको नाराज करके रख रहे हमारी सुनने वाले इन रब्बी से समीह उत्तोह हमारी सुनने वाले सिर्फ़ अल्लाह हैं तो अल्लाह जब सुनेंगे जब हम उनके बंदे बन जाएंगे तो हमारी शाने बंदगी में बड़ा फर्क आ गया रमजान से पहले सैलाब मजिद में आया था रमजान के बाद उसके अंदर गमियाँ भी अब नमाजी सुबह में तलाश करना पड़ते हैं उंगलियों पर मीने जाने वाले सुबह में नमाजी क्यों जहाँ मैं हालवी भी थी मेरी सुबह में 508 दिन नमाज पढ़ते थे रमजान में रमजान के खत्म होने पर दो सहे होगी गई बंगी ये सहे गायब कहां हो गई हालात आने के बावजूद हम अपने हालात क्यों नहीं बदल रहे हम अपने आप को क्यों नहीं बदलते कुरान करीम क्या कहता है अपने सामने कुरान करीम को रखो ना अल्लाह फरमाते हैं जब तक तुम अपनी दीनी हालत को बदलोगे नहीं अपनी ग़फ़लत को दूर नहीं करोगे वहां तक हालात का कोड़ा तुम्हारे सर पर लटकता ही रहेगा inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi hari ini, aaj sabse zyada zarurat ye hai ke samne wale zulm khatam kare uske liye zarurat ye hai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 जो काम करे कानून से करे हमको उकसाया इसलिए जाता है कि कानून हम हाथ में ले लें तो सामने वालों के हाथ में हम आ जाए जानते हैं वो उनका दंड के अनुसार सके जितना करना वो वो सब उनके इंकार पे चला जाए हमारे हाथ से बाजी बिल्कुल निकल जाए समझ लीजिए शरियत इनके लोगों के पास जाकर भाई बहुत से लोग जो हैं मुहाली पार्टियों में शामिल हुए हैं कहते हैं कि हमको पहले विच मुल्क के लिए और काम के लिए अगर हमकी करना है तो हमको उनकी पार्टी में जाना पड़ेगा उनकी पार्टी का मेन इंफेक्टर ये है कि मुसलमानों को खत्म करो आपका उसमें जाना इनकार की अनावश्यक ह Ambil Aziz sahab, Mohandir, Jaijir Rahmatullah, نے انگریزوں کی قوج میں بھرکی ہونے کو ناجائز قرار دیا تھا اس کے لئے پر کہ وہ قوج کو لڑا دیتے مسلمانوں کے خلال تو مسلمان مسلمان کو مارے گا یہ تو حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھانا حضیار اٹھانا جائز نہیں وفاداری کی جانتماع ہے الحمدللہ اس ملک میں ہم وفادار ہیں اور پوری دنیا میں جہاں رہے ہماری وفاداری تک نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ ہم کو کلمہ نے وفادار بنایا ہے تو ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے وفادار میں تو جس ملک میں رہ رہے ہوگے اس کے وفاداروں अभी अंग्रेजन की का हमला हुआ, तो रिपोर्टर वाले मुझसे पूछा, आपका क्या फैयल? ये जो हुआ वो कैसा हुआ? मैंने कहा ये जो हुआ पूरा हुआ। इसको कौन अच्छा कहता है? Jis jenhoh nai kiya, gilat kakam kiya, kis innocent people ke uapar hamalah kiya. Islam iski jazat nai diheta. Tetapi niya sahabirte toh ho jai ki, ye musliman ho naih kiya, kisya kisya or meh on, hamarai sarap peh kopa dhara. Soh niya asa utara. Or bhai, joh log report lehna chanthi ngay, amal mahti asara peh hamalah huwa aur itne loog marae gaya,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 इट्स वेरी सिंपल बिल्कुल पूरा आसान है वो रास्ते पर चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल शांति और इत्मीनान रहेगा और ये रास्ता थोड़ा तो परेशानी और हालात के अलावा कुछ नहीं है अब बादशाह ने आराम रमीय अल्लाह ताला के होने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में बैतुल्लाह और जूझ से परेशान होकर, हैरान होकर, तनाव कर, हो कर सामना जाते हैं, पांका की दरबार में, उस सरकार आपके कहने पर और यमीन के साथ हमने अल्लाह का नाम लिया है, कलमा पढ़ाए है, लेकिन ये कलमे के साथ के जो हालात नियुबाप आपके भी सामने, हमारे भी सामने जो इतना कर दिया इतना कर दिया तो क्या सरकार आप मुकाबले की जरूरत नहीं दे रहे हमको कम से कम हम डिफेंड तो कर सकते हैं ना? हम हम लोग ऑफेंस नहीं करेंगे यानि सामने से हमला तो नहीं करेंगे लेकिन कम से कम सामने वाला मारे तो हम बचाव के लिए मुकाबला तो कर सकते हैं ना अपनी जान को बचाने के लिए तो अब सवाल का जवाब देने के लिए एक लगाकर बैठ गए जो सीधे बैठ गए और यूं कहां सब बात जल्दी कर रहे हो अभी तो बहुत हालात आने नहीं अरे सरकार कम हालात था नहीं कि अभी और हालात रहे हैं लेकिन ये सहाबी हैं यह से रजू ने इस बिना पर ये सवाल नहीं किया कि यह हालात कम हैं या और हालात की आप खबर दे रहे हैं अगर हम लोगों से कहते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि तुम तो मरवा डालोगे हमको दुआ तो करते नहीं हालात की खबर देते हैं अच्छा ख़बर pehli wali ummat ke halat tumhare samne rakhta hoon pehli wali ummat pe halat ye aayi ke kalma padha to uska unko badla kyun karna pada aur zamane mein kalma to na aur yaad rakho kalma se murad baat hai jo nabi aata hai humre ke aata hai aur jo qabool karte hain wo और लोगों हम तो इसका नतीजा हमको भुगतना पड़ा जैसे हम कल का नतीजा भुगत रहे हैं उन लोगों को भी भुगतना पड़ा ये पहले से चीजें चल रहा है और आजमाइशें खत्म होनी नहीं हैं मनुष्य मुति रहेगी तो हम जमे रहेंगे और यह भी सब खत्म हो जाएंगी तो घुमरत की इंतेहा हो जाएगी ये लंबी चीजों ने कुछ रोने वाला रखा है रात को अल्लाह के सामने मांगने वाला रखा है और हालांकि से मत बोलो कपड़ा जब मेला हो जाता है तो धोडी के हवाले किया जाता है धोडी उसको पत्थर पर पटकता है ऊपर से धोता कैसे कुर्सी वाले यह ने डिफ्नी जो नहीं है, उससे डिफ्न्ट है। और गलाकांड मारता ही जाता है, यहाँ तक कि मेल छोड़ता है, फिर पटकता है, फिर रोल में डालता है, फिर ट्वीस्ट करता है, और छटकता है, पटकता है, उसके बाद उसको जलन सुखाने के लिए सख्त रूप के अंदर डाल देते हैं। और ये जब सब खत्म हो जाता है तो गरम गरम मस्तिरी उसके ऊपर घुमाता है ये तुरहा कालिबान बन जाता है तो इतने हालात से गुजरा सतुलहे कि जिस्म के ऊपर चमक रहा है चमक रहा है उसको उठा रहा है उसको सवार रहा है विज्ञान हमारे अंदर का मैल निकालने के लिए مختلف हालात और अल्लाह ने पुराने कहा कि आप दुनिया समझ लेंगे करना पड़ेगा अपनी जनता दिलाएगी कुछ नहीं करना है हम इंतेयान नहीं लेंगे तुम्हारा तो इंतेयान का आना तय है जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है इंतेयान देना है इंतेयान देगा तो क्या होगा परमोशन आएगा कामियादी के ऊपर नहीं परमोशन आएगा त मुसलमानों के भी दरजात की बलंदी के लिए तरक्की इमान के लिए आज़माइश और हालात की सीढ़ी चढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं: آحسِبَنَ لَوَانِيُ تَرَكُوا يَقُولُوا مَنَّا وَغُلَّا يُبْدَلُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قل يعلم من الله الذي نصدق و يعلم من الكاذبين ابدا زمانے کی نہیں تو سچوں کا بچوں کا پتہ کیسے چلے گا جھوٹا کون ہے دعوے تو سب ہی लेकिन ये सामने में सच्चा कौन है और झूठा कौन है इसका पता इम्तिहान के जरिये से चलता है क्लास में रगीन कौन है तो गवी कौन है कमजोर कौन है ये पता इम्तिहान के जरिये से चलता है इसलिए उलमा ने फरमाया इम्तिहान मांगने की चीज नहीं है ये उलुन ने फड़ना, सबर का मांगना, मुसीबत का मांगना है सबर कब करेगा आदमी जब मुसीबत और आलाग आएंगे तो सबर मत मांग, तो सरकार मांगूं क्या, फरमा आपकी अत्मा मांगने का तरीका भी नबी ने बता दिया कि मांगना है अल्लाह से तुम क्या मांगना है तुम्हें तो मांगने का तरीका भी नहीं आता तो मैं बताऊंगा कि मांगना क्या है तो तुम आंखों के तुम्हें मांगना भी नहीं आता इसलिए सूरह फातिहा के अंदर सबसे बड़ा मांगने वाला सिलसिला बता दिया जब हम तुम को Jalan ke Mustafin, perjalanan memliu, to kami akan berjalan juga. Ustara jalan ke jalan jauh, jadi mandiri lah jadinya. Orang mesti jalan kerana mandiri. Orang mandiri sampai ke sana. Orang mandiri sampai ke sana. Orang mandiri sampai ke sana. Orang mandiri sampai ke sana. Orang mandiri sampai ke sana. Orang mandiri sampai ke sana. Orang mandiri sampai ke sana. Orang ke sana. Orang mandiri sampai वो लोग जिन्होंने करने हम काम, उनको खड़ा करके सर्कियों पर आरा रखा गया और दोनों तरफ से लोगों ने खींचना शुरू किया जैसे लपरी काटते हैं तो आरा जो है दो तरफ से पकड़ा होता है इस तरह सर्कियों पर से चलना शुरू हुआ और यूं दो ऊपर उतर गिर गए लेकिन उनकी जमानत पर ऐरे हम कोई फलमा नही wo so, sahaba muqabla arai karna chahte the zulm aur ke khilaf allah taala ne qurane kareeb this is not the right time to opense opense ka ye right time nahi hai jab hum kahenge wo waqt hi daur aayega jab ijazat denge udna lil lahi जब जो जोन की इंतेहा हो जाएगी अल्लाह को लगेगा अब ये इंतेहा हो चुकी है तो अब निकलो तो और सामने नहीं देखेंगे कि हजार में अब ये देखेंगे कि ईमान वालों की ताकत कितनी उसकी बुनियाद पर निकाल लेंगे वो भी बड़ा इंतेहा का मौका होगा आज हमारे अंदर कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है हम अपनी ऐशो इशरत नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना खाना पीना नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना कमाना नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी तिजारत नहीं छोड़ना चाहते, और जब हमारे ऊपर नाच भी ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और बानियों की तबील तांता के पीछे कामय کیا کہا قران کریم نے انہوں نے کہا کہ جوابی کاروائی کریں سرکار اللہ تعالی نے فرمایا امر کر الا الذین نقينا لهم जब उन्होंने इजाजत मांगी के मुकामला करें मक्की जिंदगी के अंदर तो अल्लाह कान्हा ने करना हाथ रोक लेना अभी टाइम नहीं है हमारा दौर भी मक्की दौर है ताहोंने कार्रवाई कीजिए अदालती अदालत से कीजिए कुछ धरना धरना है कीजिए सिर्फ जजबान से काम नहीं चलेगा हम अपना जो हम पर हो रहा है उसको पेश भी करेंगे और जहां तक हो सके इंसाफ की दाज़ जो है वो भी मांगेंगे और ये जुर्मों की तम खत्म हो जाए ये भी हम चाहेंगे और उसके लिए जो कानूनी काराजोई है वो भी हम उस करने के लिए तैयार हैं लेकिन किताब और के खिलाफ हम नहीं करेंगे हम दिन छोड़ेंगे जब तो हमको अल्लाह के साथ ज्यादा ताल्लुक और कनेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा रोना पड़ेगा भनवाना पड़ेगा अल्लाह से तब जाकर काम बनेगा खाली थोड़ी देर दुआ कर से काम नहीं चलता मनवाना पड़ता है अल्लाह से और रोना पड़ता है रातें रोने आगे के उमर वाले और उलमा जैसे हो रहे हैं रोएंगे क्योंकि अल्लाह ताला के यहां फैसले जो हैं हमारी मुसरत की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 कि दुनिया समझते हो कि जरूर से बिठ जाएगा हम तो हम बिठने के लिए नहीं आता हम दब सकता है बिठ नहीं सकता है और दबने के बाद जब उभरेगा लोग जो है जेंस खेल रहे थे लाख मार रहे थे गेंद को उधर से एक लाख मार रहा है दूसरा उधर से मार रहा है एक बच्चे ने अब्बाजान से पूछा अब्बा इसको लाख मारते नहीं है इधर से उधर जाती है उधर से इधर आती है कोई इसके ऊपर रहम करने के लिए तैयार नहीं है क्यों इतनी लाखें इसको मारते ये वो लाग नहीं पा रहे तो आज हमको लातें मारी जा रही है क्यों जिस बिना पर के हम अंदर से खोखले हो चुके हैं लोगों को मालूम है कि एक रैली निकालेंगे एक धरना देंगे एक पर्चून लिखेंगे तो घर में बैठ जाएंगे सहाबए کرام आखिर तक लड़ते रहे सवाल करते रहे Naa sabr ka daman choda, na sunnat oga choda, na urqaun ka choda, na manjir ka darwada choda, na Allah ka darwada choda. Akhirnya Allah ni madjad ayin. Or, kitunya saal kudure, tak jaka pukhe maktah ka mauka ayah, kudunya parna khatam nahi yoga dien. Yaman se niple di orat samahat jaya ghi tanah islam ka parcham leheranaha hoga Or raastte pei usko koji taklir tehene wala ni hoga Aaj mard ni safar kata rada hai, aysa halat hai Ilk shakla wul din ayega Jog nabiya kareem sallallahu alayhi wa sallam Nabiya kareem sallallahu alayhi wa islam ki berkari उसकी बनंदी को फरममाया है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लपकी है जितना ही ये उठेगा जितना के दबाएंगे